रेडियो प्लेबैक बैक इंडिया और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा मोड़ लाइसेंस भी नहीं मिला और एक दिन की छुट्टी भी फिर से बेकार हो गई एक बार पहले भी उसके साथ यही हो चुका है परिवहन विभाग का दफ्तर घर से दूर है आने जाने में ही इतना समय लग जाता है उस पर इतनी भीड़ और फिर दफ्तर के बाबूजी के नखरे अभी किसी से बात कर रहे हैं अब खाने का वक्त हो गया अभी आए नहीं है वगैरह वगैरा पिछली बार के टेस्ट में इसलिए फेल कर दिया था कि उसने स्कूटर मोड़ते समय इंडिकेटर दे दिया तब बोले कि हाथ देना चाहिए था इस बार उसने हाथ दिया तो कहते हैं कि इंडिकेटर देना चाहिए था भुन भुनाता हुआ बाहर आ रहा था कि एक आदमी ने उसे रोक लिया लाइसेंस चाहिए लाइसेंस लाइसेंस उसने ध्यान से देखा आदमी के सर के ठीक ऊपर दीवार पर लिखा था दलालों से सावधान नहीं नहीं मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए तो क्या यहाँ सब्जी खरीदने आए थे अरे यहाँ जो भी आता है उसे लाइसेंस ही चाहिए चलो मैं दिलाता हूँ कुछ ही देर में वो मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा था उसे पता चल गया था कि मुड़ते समय ना हाथ देना होता है ना इंडिकेटर सिर्फ रिश्वत देना होता है धन्यवाद